क्योंकि उसको इस बात का एहसास था कि गधा उसके तिजारती कारोबार के लिए बहुत अहम है ताजर गधे को बहुत साफ-सुथरा रखता और सेहतमंद रखता था वो उसको खाने के लिए सेहतमंद खाना खिलाता गधा जवान और ताकतवर था वो कई सारी اشیاء की बोरियां अपनी पीठ पर लादता और अपने मालिक के साथ हर रोज बाजार फिर से बाजार जाना है। काश मेरे मालिक किसी दिन छुट्टी क्यों नहीं मनाते? मुझे छुट्टियाँ बहुत पसंद है। उफ हो सकता है कि उनको छुट्टियों की जरूरत ना हो, पर मुझे तो छुट्टियों की जरूरत है। गधा इस बात को समझने से कासिर था कि ताजी के लिए रोज बाजार जाकर अश्या फर्क करना इत्तेहाई जर और अगर पैसे नहीं आए तो फिर गधे के लिए भी खाने की गजा का इंतजाम करना मुश्किल होगा बाजार की मांग के मुताबिक ताजर को हर रोज अलग-अलग اشیاء -अलग की तिजारत करनी पड़ती थी कभी दाले तो कभी अनाज कभी सब्जियां मसाले तो कभी फल वगैरह ताजर को हर रोज अपने गांव से गधे के साथ बाजार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 अहो बेचारा गधा यह इतना बोझ नहीं सह पाएगा मुझे इसका बोझ कम करना होगा यही बेहतर है मैं गधे को इस कदर चोट नहीं पहुंचाना चाहता यह कह कहकर उसने एक बोरी खुद की पीठ पर लाद ली उसके बावजूद गधा चलने से कासिर था ताजर अपने गधे की परवाह तो करता था पर इस बात से वाकिफ था कि उसका गधा काहिल भी है लिहाजा उसने ओहो अब चलो भी तुम बहुत आराम कर चुके अब इतने भी काहिल ना बनो हमें बाजार जाना बेहद जरूरी है उस दिन काजीद ने अपनी सारी नमक की बोरियां बाजार में फरोख्त कर दी ओ मेरे दोस्त ने दुरुस्त इत्तिला दी थी सच में बाजार में नमक की बेहद मांग बढ़ चुकी है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 पर जैसे ही उन दोनों ने आधा दरिया पार किया कि तभी अचानक गधे को बड़े से पत्थर की थोकर लगी और वो पानी में फिसलकर उसी पत्थर पर बैठ गया। ओह नहीं, ओह। ताजिर ने जैसे-तैसे गधे को उठाया और दरिया पार करवाया। गधा बहुत ही खौफजदा था पर अचानक उसने महसूस किया। बोरी तो अब भी मेरी पीठ पर लदी हैं पर मैं इतना बोझ महसूस नहीं कर रहा हूं ओ वो एक जादू इधरिया है गधा इस बात से कासिर था कि दरिया में फिसलने की वजह से उन बोरियों का सारा नमक पानी में घुल गया और अब उन बोरियों में बिल्कुल भी नमक नहीं बचा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 ये तो कमाल का जादू है। इस हादसे के बाद गधे के पास पूरा दिन था। उसने उस दिन सिर्फ खूब टूस के खाया और खूब सोया। वो उस दिन बहुत खुश था। फिर अगले दिन ताज़र ने छह बोरियन नमक की अपने गधे पर लाडी और बाज़ार के लिए निकल पड़ा। कल का दिन कितना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 और दरिया पार करते वक्त राधा फिर वही जगह पर जाकर फिसला जहां वो हमेशा गिरता था पर इस बार ताजर ने गधे को नहीं उठाया और गधे का बोझ कम नहीं हुआ और अचानक नहीं मेरी पीठ ये क्या हुआ मेरी पीठ अब भी बसती है ताजर बहुत ही ज़हीन था उसे पता था कि गधा उसके साथ फिर वही चाल चलने वाला